सर्वनाम संज्ञा करने वाले अभी सूत्र कितने हो गए एक से अधिक भी है सर्वाधि सर्वनामा तक है और प्रथम चरण तय पाथ कतिपय ने मे जश में विकल्प और बाकी जो जश में विकल्प करने के लिए तीन सूत्र है पूरा परा समय सम्ञाता धनाख्य मंत्रम भैय वो ये विकल्प करते नित्य प्राप्त था विकल्प करते हैं तो वहाँ विधान करने में तात्पर्य नहीं होता है वो तो एक पक्ष में नहीं है ये तीनों सूत्र नहीं हो तो जस में नित्य सर्वन संज्ञा होती ये तीनों सूत्रों से जश में विकल्प से एक पक्ष में है और एक पक्ष में नहीं है तो जहाँ प्राप्त है वहाँ विकल्प करेंगे तो निषेध में तात्पर्य होता है जहाँ अप्राप्त है वहाँ विकल्प करेंगे तो विधि में प्रथम चरम तय पार्थ कतिपय इसमें प्राप्ता प्राप्त विभाषा प्राप्त भी विभाषा अप्राप्त भी विभाषा विकल्प प्राप्त, प्राप्त कहाँ था नियम में प्राप्त था वहाँ विकल्प हुआ एक पक्ष में सर्वना सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी इसमें तात्पर्य निषेध में तात्पर्य जहाँ अपराप्त है प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय यहाँ सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी वहाँ विकल्प ये सूत्र वहाँ सर्वनाम संज्ञा विकल्प से विधान करेगा और भारती कहे भारती कहे तीयस गीसवा सर्वना संज्ञा करेगा ये, को सर्वन संज्ञा करेगा ना नहीं करेगा हाँ तीयस गीसवा विकल्प से सर्वन संज्ञा करेगा अभी निर्जर शब्द तो हो गया तृतीय विभिन्न का रूप से बोलो निर्जर का पहला क्या बना निर्ज रैसा निर्जर सा बहुवचन में क्या बना निर्ज रही ही तो भीष ऐसे होने के बाद आजादी होती है या नहीं भिस को ऐसे हो गया आजादी हो गया आजादी होने के कारण जरा को जरा निर्जर को जर सादिश होना चाहिए होना चाहिए नहीं, आजादी भी होते पर होते जर सादिश होता है भिस को ऐसे हो गया आजादी विहत्ति पर मिलेगा प्रश्न का उत्तर देना आजादी विभा पर मिलेगा नहीं, नहीं। मिलने पर भीष्स को आदेश होना चाहिए स्थानीय तो क्या होगा स्थानीय से क्या हो जाएगा हाँ स्थानीय भीष है भीष को आदेश हो गया क्या है ऐल रहे हो क्या बोले बोलो स्पष्ट भीष् ऐसे आदेश होने के बाद प्रश्न है अब तो भीष ऐसे हो गया अभी आजादी मिलेगा तो तो क्या पति क्या अनलविधि क्या अलविदि क्या स्थानीय के अल को लेकर करना होता है क्या भीष को ऐसे आदेश होने के बाद स्थानीय है भीष आदेश है ऐस तो आदेश के अज को मानकर हम करेंगे निर्जय या स्थानीय अल को लेकर करते हैं किस को लेकर के स्थानीय को लेकर कहना क्या तो स्थानीय ओलाद तो से विधिमान नहीं होगा तो आदेश आजादी ऐसे हुआ किस सूत्र से क्या सूत्र बीस ऐसे हाँ तो गौलत बोलते हैं ना बोलो हाँ बीस ऐसे कहेंगे तो सोचे विद्वान है संस्कृत आए अतो भिस ऐसा ऐसा होता है क्या कहेंगे आ, को ऐसा होने के बाद यह जो हुआ अदंत अत अद को निमित्त मान करके भीष को ऐसे हुआ जो अकार को निमित्त मान करके भीष को ऐसे हुआ वही ऐसा फिर निमित्त बनेगा अत को नष्ट करने के लिए निर्जर के स्थान पर जो निर्जरस आदेश हो जाएगा अदंत मिलेगा जिस अ को निमित्त करके भीष् ऐस हुआ था वही ऐस फिर निमित्त बनेगा अ को नष्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता है अ को नष्ट नहीं करेगा एक परिभाषा है सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघात्य सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद ये इसमें नहीं सिद्धांत यह मिलेगा तो क्या है सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद जिसे अदंत सन्निपात अदंत को निमित्त करके भीष् ऐसा आदेश हुआ वो कार्य ऐसे कार्य सन्निपात लक्षण है जिस सन्निपात लक्षण जिसका ऐसा जो विधि कार्य कार्य होगा ऐसा आदेश वो निमित्त नहीं बनेगा अनिमित्तम तद सन्निपात विघात का निमित्त नहीं बनेगा सन्निपात लक्ष्मण विधि रनिमित्तम तद इसी इस परिभाषा से जिस अ को मान करके के भीष को ही से आदेश हुआ वही ऐसा अ को नष्ट करने के लिए निमित्त नहीं बनेगा सन्निपात लक्ष्मण विधिमित्तम तद विघात्य अभी शब्द आया विश्वपा शब्द विश्वपा शब्द का औ में क्या बनेगा विश्व पौ वहाँ प्रथम पुरुष प्राप्त है उसको बात करेगा निषेध करेगा निषेध करेगा हाँ नादिजी निषेध करता है दीर्घा जशिचय के सूत्र है दीर्घ के लिए तो अभी उसमें लग जाता है क्योंकि दीर्घा जशिचय तो आवश्यक सूत्र है जस परि रहने पर तो ज शिक्षक से चीज ऐसी दोनों हो गया तो विश्वपो विश्वपाह बन गया और सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है अपोष तो से क्या संज्ञा करेगा सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले पहले क्या सूत्र आया था? था कोई नहीं सर्वनाम संज्ञा करने वाले सूत्र आया ये सूत्र क्या करेगा सर्वनाम स्थान संज्ञा एक नहीं है ये अलग है आगे स्वादिष्व सर्वनाम स्थानी क प्रत्यायावधिषु स्वादिस्वसर्वनाम स्थनषु पूर्व पदम सियात पद पदसंज्ञा करेगा सप्तिगत पद एक सूत्र आया था ये भी पद संज्ञा करेगा स्वादिषु सु आदि ये स्वादय जिनके आदि में सु हो सु आदि प्रत्यय बहुत है सु से सुजसम उठस ये सूत्र आरंभ हो जाएगा चतुर्थ अध्याय पहले वहाँ से लेकर के पंचम अध्याय समाप्ति तक एक सूत्र आएगा उरह प्रवृत्ति प्रभृतिहा कप पंचमोध्याय चतुर्थोपाध्य में समाप्ति है एक सौ उनसठ आदि के पचास एक आने है उस बहुत पंचम अध्याय तृतीय चतुर्थ पंचम ये तीनों अध्याय में प्रत्यय है तृतीय अध्याय में सब कृदंत प्रत्ययगे तिंगंत भी चतुर्थ अध्याय से ग्या प्रातिपदिका स्त्री प्रत्यय तद्धित सब प्रत्यय बाकी आ जाएंगे तो स्वादिश सु औ जस स्वादिश ले करके एक कप प्रत्यय आएगा क्या प्रत्यय आएगा उरा प्रभतिव्य कप इसे कप प्रत्यय होने तक जितने सब स्वादि प्रत्यय है ये प्रत्यय पर में रहते असर्वनाम स्थान है किंतु जहाँ सर्वनाम स्थान है वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा असर्वनाम स्थान हो तो लगेगा सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है क्या सूत्र सुडन सुडनपुंसक सु औ जस आउट औट अनपुंसक में यहाँ तक सर्वनाम स्थान संज्ञा है असर्वनाम स्थान संख्या आउट में हो गई सर्व असर्वनाम स्थान है आउट आउट असर्वनाम स्थान है सर्वनाम स्थान है शस असर्वनाम स्थान है शस असर्वनाम स्थान है सर्वनाम स्थान कहाँ तक है कहाँ तक पूछे पांच पाँच उत्तर उसका होता है कितने पूछेंगे तो पांच है प्रश्न का उत्तर ठीक होना चाहिए सर्वनाम स्थान संज्ञा कित कहाँ तक है आउट तक है तो जस सर्वनाम स्थान है हैं? नहीं। तो असर्वनाम स्थान कहाँ से शुरू होगा सस से नपुंसा को जब आएगा वहाँ थोड़ा भिन्ना हो जाएगा किंतु यहाँ असर्वनाम स्थान है सस अगे टा, ये सब क्या है ने, ने। असर्वनाम स्थान वहाँ सूत्र लग्ञा स्वादिषु असर्वनाम स्थान है सु ये रेशाते स्वादय आदि में सु हो अंत में क्या होना कहाँ तक हो जाएंगे कप सु कब जब तक आएगा बहुत प्रत्यय स्वादिषु असर्वनाम स्थानीसु पूर्वम पदम से पूर्व की क्या संज्ञा होगी पद संज्ञा अभी विश्वपा के आगे आएगा सस विश्वपा के आगे सस सस प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा है असर्वनाम स्थान है तभी स्वादि से लेकर के सु हो गया यहाँ स्वादिस्व सर्वनाम स्थान सूत्र से सस् पर में रहते पूर्व की पद संज्ञा पूर्व क्या है विश्वपाकी की पद संज्ञा सप्तिगंतम पद करेंगे तो नहीं विश्वपाकी की पद संज्ञा इस सूत्र से आगे सूत्र है यादि धि यादिस्व जा क प्रत्याविषु स्वादिस्वसर्वनाम स्थान से पूर्व भ संज्ञा सैत पूर्व सूत्र के द्वारा पद संज्ञा ये सूत्र करेगा भ संज्ञा क्या भ संज्ञा भ भ भ संज्ञा है किंतु यचि भ क्या कहेगा यचि में एक यकार है और एक अच्छी यकार में अ नहीं यकार और अच मिलाए तो क्या होगा यच क्या होगा यच उसका तृतीय में क्या बनेगा यचा और सप्तम में यची यची क्या विभूति है क्या प्रातिपदिक है यज में क्या क्या है यकार और रज देखो उसको देख ये आदिशु अजादिशु च प्रत्यय का विशेषण य प्रत्यय हो य प्रत्यय से क्या होगा यशिन विधि सदा दल ग्रहणी यादि प्रत्यय क्या प्रत्यय होगा यादि जिस प्रत्यय के आदि में यकार हो उसको क्या कहेंगे यादि जिस प्रत्यय के आदि में अच हो उसको क्या कहेंगे अजादि तो सु यादिशु सु च आदि में य हो अथवा अच हो इस इनमें से स्वादिषु वहाँ से लेकर के कप प्रत्यावधिशु वहाँ वहाँ तक तो जाएगा पंचमोद्याय चतुर्थ पद में आएगा एक सौ इक्यावन सत्र उप प्रभृति कप वहाँ तक तो कप प्रत्यय अवधि मत सीमा वहाँ तक तो स्वादिषु असर्वनाम स्थानीसु पूर्व भ संख्यम स तो अभी सस् यकार आदि है सस् प्रत्यय यादि है नहीं अजादि है हैं है शास्त्र के सकार की संज्ञा होगी लसकोत्तर देते लोप हो जाएगा तो अजादी प्रत्यय अजादी प्रत्यय होने के कारण सस प्रत्यय पर रहते यह सूत्र प्राप्त होगा यह हम अजादी प्रत्यय पर में रहते असवना स्थान भी है पूर्व की क्या संज्ञा होगी पूर्व में क्या है विश्वपा शब्द की पद संज्ञा पहले प्राप्त थी ये भ संज्ञा करेगा दो संज्ञा प्राप्त होगी पदसंज्ञा और भ संज्ञा दो संज्ञा एक की हो सकती है नी अ एक वर्ण है अ इसकी हृस संज्ञा है गुण संज्ञा है दो संज्ञा है नी हाँ ऐसे ही प्रकार हाँ भ संज्ञा पद संज्ञा दो प्राप्त हो गई आ कडारा दे का संज्ञा इतम कड़ारा कर्मधारे इत्यतः प्राग एक व संज्ञा ज्ञा या पर नवकाशा चारा आ कड़ाराद एका संज्ञा कितने पद हुआ चारे। अलग अलग चार पद एक संज्ञा होगी तक आ कड़ारात कड़ारा तक कड़ारा जब आएगा वहाँ तक ये सूत्र काम करेगा कड़ाराह कर्मधार एक सूत्र आएगा द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में अड़तीस सूत्र है कड़ारहा कर्मधार ये जितने संज्ञा करने वाले सूत्र यहाँ से शुरू करना है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद के कौन से सूत्र प्रथम सूत्र से शुरू करना है पूरा चतुर्थ पाद आ जाएगा द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूरा और द्वितीय पाद द्वितीय पाद में 38 सूत्र है कड़ा रहा कर्मधाराई वहाँ तक जितने संज्ञा करेंगे इत तो प्राग उसके पहले एकस्य एका एवं संज्ञा गया एक की एक संज्ञा होगी दो संज्ञा नहीं होगी अन्यत्र दो तीन हो तो कोई आपत्ति नहीं यहाँ से शुरू करना आ कड़ा राये सूत्र कहता है यहाँ से कडारा कर्मधारे तक जितने बीच में संज्ञा सूत्र है प्रथम अध्याय चतुर्थ पद में जितने सूत्र द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद द्वितीय पाद अड़तीस सूत्र तक जितने उसके पहले तक जितने संज्ञा करने वाले सूत्र एक की एक संज्ञा करेंगे दो संज्ञा नहीं होगी अब यहाँ देखो आ कढ़ारा देख संज्ञा यहाँ से एक चार एक के आगे ये स्वादिष्व शर्व नाम स्थानीय सूत्र आएगा इसके आगे है यचिभम पहले या बाद में तो यचिभम इसके अंदर आएगा एक चार एक से दो दो अठतीस के अंदर यचिभम भम है स्वादिष्ठ असर्वनाम स्थान है ये दो संज्ञा करने वाले सूत्र आ गए किंतु आ करार दे का संज्ञा क्या कहेगा एक की एक संज्ञा होगी अभी विश्वपा शब्द है दोनों संज्ञा प्राप्त हो गई, दो प्राप्त होती तो एक ही संज्ञा होगी पद संज्ञा हो तो भ संज्ञा नहीं भ संज्ञा हो तो पद संज्ञा नहीं अब किसकी किया क्या, क्या संज्ञा करेंगे इसलिए कहते या परा अनवका साच पर बलवान है एक आगे आएगा परनित्य नित्य अंतरांग अपवादान उत्तरोत्तरम बलिय हूर्व के भी पर बलवान पर केवल होने से नहीं अनवका जिसके लिए कोई अवकाश नहीं है अव अव नास्ती अवकाश यश अनावकाश यश संज्ञाया सा संज्ञा अनवकाशा जिसकी संज्ञा जिस संज्ञा की अवकाश नहीं इसको अनवकाश कहेंगे यदि स्वादिष् सर्वनाम स्थान सूत्र से पद संज्ञा करेंगे तो अजाधि प्रत्ययते पद संज्ञा प्राप्त है स्वादि स्थान सूत्र से जब पद संज्ञा करेंगे आजादी प्रत्यय रहते तो पद संज्ञा प्राप्त है या नहीं यजादि प्रत्यय रहते प्राप्त है यकारादि प्रत्यय रहते प्राप्त है यकारादि प्रत्यय रहते पद संज्ञा प्राप्त है या नहीं है कहा नहीं क्यों आजादी के लिए आजादी के लिए कहा आजादी के लिए कैसे प्राप्त होगा यकार आदि के लिए प्राप्त नहीं आजादी से प्राप्त है असर उन्ना स्थान जो कहा गया कहा गया यकार आदि पर है तो नहीं होगा ऐसे कहा गया आजादी प्रत्यय पर तो हो जाएगी और यकार आदि हो तो नहीं होगी क्यों पहले हमने पढ़िए ना लहुकम भी यही कारण और कुछ उतरा दूसरा कोई कारण नहीं ये पूछिए क्या कारण है तो हम लोग पहले पढ़ लिए ना है ना ये <laughs> जब आजादी प्रत्यय पर रहते में बदस संख्या प्राप्त है यकरादि रहते पर भी पदसंज्ञा प्राप्त है हलादि प्रत्यय रहेगा तो पद संज्ञा प्राप्त है आजादी पर में रहते प्राप्त है पूरा आजादी हलादि कुछ नहीं क्या सब सर्वत्र यदि पद संज्ञा हो जाए तो यचिभवम के लिए भ संज्ञा करने के लिए कोई अवकाश मिलेगा अच्छा यचिभवम को पहले लगाओ यकरादि प्रत्यय पर रहते भ संज्ञा होगी आजादी प्रत्यय पर रहते भ संज्ञा होगी तो यकारादि आजादी चले गए और कुछ बाकी रहें। रहेंगे स्वादिष्वा सरवर उन्न स्थान सूत्र से प्रद संज्ञा करने के लिए रहेंगे हला में एक यह आया बाकी जितने हलादि प्रत्यय पर रहते में रहते भ संज्ञा होगी या नहीं हैं हलादि प्रत्यय पर रहते भसंज्ञा होगी यकारादि प्रत्यय पर रहते भ संज्ञा होगी आजादि प्रत्यय रहते भ संज्ञा होगी यह को छोड़ करके बाकी जितने हलादी प्रत्यय सर्वत्र भ संज्ञा हो या नहीं, नहीं। तो वहाँ पर तज्ञा हो जाएगी अनवकाश कौन हो अनवकाश कौन ही बताओ किसका अवकाश कम है भ संज्ञा का अवकाश कम क्योंकि स्वादिष्वाद सर्वनाम स्थानीय सूत्र लगा दिया आजादि हलादि अकारादि सबको ले लिया यशिभाओं को पहले लगा है वो सबको लेता है आजाद यकारादि पर रहते ही भ संज्ञा करेगा और हलादी रहते ही अकार को छोड़कर बाकी को हलादी प्रत्यय रहेगा यचि भव उनको भ संज्ञा करेगा पद संज्ञा करेगा वो तो नहीं करेगा पद संज्ञा करने का कर तो उसका अध्ययन नहीं कर सकता था भ संज्ञा किंतु कब करेगा पर में हो आजादी हो हलादी रहते भ संज्ञा करेगा तो भ संज्ञा करने वाले सूत्रों का अवकाश कम या ज्यादा है कम है अनवकाश कौन हुआ यचिभ हम या, या, या, या पर आय दुख नहीं ये सत्रह या अठारह पर कौन है यचिवम अनवकाश्य भी इसलिए सच प्रत्यय पर रहते यचिभम सूत्र से भय संज्ञा होगी पद संज्ञा नहीं।, नहीं होगी पद संज्ञा भी कहाँ होगी हलादि प्रत्यय व्यायाम आएगा विष भयस आएगा वहाँ भ संज्ञा प्राप्त है नहीं है व्याम पर रहते भ संज्ञा प्राप्त है भयस पर रहते भ संज्ञा प्राप्त नहीं, नहीं। तो बता संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से अभी सस पर है तो क्या संज्ञा होगी भ संज्ञा उसके बाद कहाँ भ संज्ञा होगी टा उसके बाद जी देखो प्रश्नों क्या नहीं पुत्र नहीं बोलना मैं तो पूछा नहीं बसी कैसे आ गया पहला क्या है टा उसके बाद जी उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक वचन जी उसके बाद द्विवचन हो उसके पूर्व द्विवचन बहुवचन भाँच। आम और वो सुप पर रहते हैं पतसंज्ञा भ संज्ञा अभी कितने स्थान बताओ गिनती बताओ कितने कहाँ से गिनती किया हाँ हाँ छस्टा छा गे उस, गी, आम गी, उस कितने हुआ न हो गया इसको याद रखना जहाँ जहाँ बहुत संख्या होती है पहला क्या है छस उसके बाद ता, आगे गी, आगे आगे आगे आगे आगे आगे हाँ अंत में क्या है उसके पहले गी गी। उसके पहले हाँ उसके पहले आग, उसके अगले उसके पहले उसके पहले उसके पहले, तूरी। उसके, तूरी। पहले तुरी। तुरी। उसके पहले, उसके पहले नहीं सात से शुरू करना यहाँ यहाँ क्या संज्ञा होगी भ संज्ञा और बाकी पौध संज्ञा होगी कहाँ से शुरू होगा भ्याम भिष भ्याम व्यस भ्याम व्यस है अगे कितने ताना बोलो हाँ ये था नहीं पद संज्ञा आई ये केवल साथ नहीं आगे भी प्रत्यय आएंगे कुछ भी प्रत्यय आगे आएंगे पद संज्ञा हो जाएगी आगे भी आजादी प्रत्यय हो तो भ संज्ञा हलादी हो तो पद संज्ञा ये अभी तो यहाँ विश्वप आगे आगे सहस रहने पर पदसंज्ञा प्राप्त थी भ संज्ञा अभी भ संज्ञा हो गया पद संज्ञा भ संज्ञा हो गई किसकी भ संज्ञा हो विश्वपा पूर्व की पूर्व भ संज्ञा हो गई आतु धातु हो आतु तो धातु ये षष्टअ आत का षंत आत धातु का ष्टअ धातु धातु के विशेषण हो गया आ क्या विशेषण हुआ आ विशेषण से क्या होगा क्या लगेगा सूत्र अलोन्त विशेषण होने से अलंत्यस्य होता है षष्टी निर्दिष्ट होने से क्या तस्मिष्ट तस्म निर्दिष्ट क्या है आ विशेषण तो धातु का विशेषण आ से आ धातु नहीं आकारांत धातु जिस धातु के अंत में आ हो उसको क्या कहेंगे आकारांत धातु तदंत से वश्य अंग से लोक आकार विश्व पा में आकार आकारांत धातु हो गया कौन पा विशपा नहीं विशपा धातु है क्या आकारांत धातु कौन है यो धातु हो आ कौन है आकारांत धातु कौन हो गया तदंत जो भदंत पा, पा अंत में हो पा जिसके अंत में किस किसके अंत में हो विश्व पा उसकी भ संज्ञा है तदंत से भस्य उसकी अंग संज्ञा है अंग से लोप पूरा विश्व समुदाय का लोप प्राप्त है अंगस्य लोप पूरा का जो लोप प्राप्त है तो अलौंत्य भी लगेगा अलौंत्य कह कर के अंत्य बनना कौन है आकार का लोप हो जाएगा आकार का लोप हो जाएगा तो क्या प्रतिपद कर रहेगा विश्व भिश्वाप आखिर सकार के रुत्विशर् कर विश्व विश्वप बन गया आगे जहाँ जहाँ अज संज्ञा है Premises, वहाँ वहाँ रूप बनना पहला रूप बने गया विश्वप दूसरा बनेगा विश्वपा आगे विश्वपे आगे आगे आगे आगे आगे आगे और आगे है इतने स्थान हो गया इतने स्थान में बन गया सरल आकार को लोप करके जोड़ दिया कितने सरल है अरे भ्याम आदि आते समय कोई चिंता नहीं करना विश्वपा क्या के भ्याम जोड़ दो विश्वपा भ्याम विश्वपाभिष विश्वपाभ्य विश्वपासु विश्वपासु कहते समय वहाँ बहुवचन झलियत लगे नहीं बहुवचन सुप्र सप्तम बहुवचन बहुवचन है ना नहीं रामेश में जैसे बहुवचन झलित वहा विश्व आने पर बहुवचन झलियत लगे नहीं लगे क्या नहीं एक बार बोलो जैसे सब सुन ले अत नहीं अदन नहीं अदन नहीं क्या नहीं अदंत नहीं? नहीं हाँ अतो का अदंत अंग हो तो, तो आदेश प्रत्यय लगे नहीं, नहीं क्यों नहीं लगे आदेश प्रत्यय लगने के लिए क्या चाहिए इन कुण नहीं कभी नहीं कुर्ग कब वर्ग नहीं इसलिए विश्वपासु बनेगा अभी रूप से बोलना विश्व पाह इति कथम हे विश्वप हे हे इति संबोधन अगे इति प्तीया अगे शंख धमा दे जैसे विश्व पार्षद बना ऐसे शंखधमा शंखम धमती शंख जो बजाता है उसको कहेंगे शंखधमा शंख बजाने वाले पुंगने वाला आजकल कल शंख बजाते नहीं आरती के समय क्या <laughs> नहीं बजाते क्या कहीं से नहीं रही है कभी कभी रोज शंखा बजाना चाहिए शंख नहीं बजाते कोई पुजारी को आता है शंख बजाना घंटी लगाने के पहले एक दो बार तीन बार शंख बजा घंटी लगा देते पहले घंटी आते सब लोग सुबह सुबह शंख ध्वनि होनी चाहिए <laughs> सब <शौस थे के... laughs> नहीं उनसे चल जाते क्या परिश्रम करना आलस्य प्रमाद अभ्याम कार्य सिद्धि इसका रूप बोलो काल से शंख बजाना शंखधमा शंख धमाऊ देखो उच्चारण करते समय धमा नहीं बोलना कोई क्या कहेंगे संख धमा धमा नहीं क्या कहेंगे संखद धमा क्या बोलेंगे रोको शुरू से संखदमा इति शंक। में गलत तो बोला सोलूंगा नहीं विसर्ग, बोलो, धमा लंबा कर्ण से नहीं हुआ विसर्ग बोलना पड़ेगा शख धुमो शंख धुमो सप्तम बोलो शख मो लंबा करने के बाद थोड़ा हाँ विसर्ग बोलना शंखद नहीं तो सुनने वाले को लगेगा संखद ओ लंबा लम्बा करो तो क्या होगा षष्ठी बोलो हाँ सबको विसर्ग अभी नहीं आया कोई कोई बोलते हैं शखद बोलो षी आगे शब्द आ गया हाँ हाँ शब्द धातु किम हाँ हाँ ये गंधर्व का नाम है इसमें धातु कौन है धातु नहीं धातु नहीं होने से विश्वपा शब्द जैसे रूप तप्त बनना था किंतु इसमें धातु धातु लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो कुछ नहीं कार्य जैसे विश्वपा बना ऐसे बनेगा तामी में क्या बनेगा हाँ हा, अगर हाँ अगर टा अकस्वण दीर्घ हाँ हाँ चतुर्थी में क्या बनेगा हा हा अगर ए क्या बनेगा वृद्धि हा हई क्या बनेगा ऐ ब्या में क्या बनेगा और गशी में क्या बनेगा अकस्वण दीर्घ हा हा हा षमी में बनेगा हा हा हा ओस में हा हाउ आ अगर ओ ओस एसी चला गया नहीं लगेगा वृद्धि हो जाएगी हा हो आम में हाँ अकसम देगा हा हा आम रसोन अद्यापन ट होगा या नहीं रसोन नहीं हा हा आम में हा हा अगर ई आदिगुण हो जाएगा क्या बनेगा हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हा हे उसमें हा हाउ हो सप्तमी भोजन में हा हा सु आदेश प्रत्येक होगा हाँ अभिप ना हा हा हा हाउ हा हाई प्रथम हे संबोधन ह इति या क्या बोला हाँ है हाँ हा होई हरि शब्द हरिया हरण धातु से अच्छी हो जाता है गुण होता हरि हरति पापम ए तो हरि सबके पाप को बंधन को सुन करने वाला हरि है हरि आगे सु विभक्ति प्रथमा एक में ऋतु हो जाएगा किस सूत्र से सुर फिर विसर्ग हो जाएगा हरि ही बन गया औ आने पर हरी अगरे ओ वहाँ प्राप्त है इकोणसी उसके बाद करेगा प्रथम तो तो पुरुषम उसको निषेध करेगा नहीं करेगा। नहीं करेगा नादी जी अवन से निषेध करता है यहाँ अवन है दीर्घा जैसी चले गया नहीं दीर्घ है न नहीं हरिषद हरिषद अहू में द्वित में क्या बनता है दीर्घ है न नहीं नहीं कहते बाद में बनेगा दीर्घ तो है कहते बाद में बनेगा पहले रसोई तो दीर्घा जैसी चलाकेगा तो प्रथम हो पूर्व स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा प्रथम पूर्व स्वर्ण दीर्घ क्या करता है बताओ क्या करता है महेंद्र माल में अक्सवर्ण दीर्घ पर बोलो हाँ एक कलम कर बोलो हाँ जैसे बोलने पर सुनाई पड़ता है ऐसे बोलो हाँ से पर प्रथमांतिया भी होती के अक्ष पर रहेगा तो दोनों के स्थान पर पूर्व स्वर्ण दीर्घ एक होगा क्या शब्द अभी चल रहा है हरि में पहले क्या है ई अक में आएगा ई के बाद प्रथम द्वितीय का अ औ प्रथम होती तो पूर्व स्वर्ण दीर्घ क्या होगा ई और औ दोनों को हटा करके पूर्व पूर्वावन क्या था ई का दीर्घ क्या होगा ई औ कहाँ जाएगा दोनों स्थानीय वन बन जाएगा हरी क्या बनेगा हरी जस पर हरी अगरे जस सूत लगे जसी चाह से गुण अच्छा अभी किसको गुण होगा प्रश्वांत अंगों को गुण होगा रसांत अंग कौन है हरि के ई ह्रस्वंत हरि शब्द है या इ शब्द है ये हरी क्या ह्रस्वांत ह्रस्व कौन है हर्ष ये है हृषांत भी है अंग कौन है हरी है अंग वो हृष्व नहीं ना ये है हृष्वांत जो ह्रस्वांत है वो अंग है क्या अंग कौन है हरी शब्द अंग है या इ अंग है हरिशब अंग है रसांत कौन है आरी आरी शब्द है हैत तो हृषांत से अंग से गुण होगा तो किसको गुण करेंगे शब्द को गुण आदेश होगा हरिशब्द शब्द हटा करके वहां गुण लिखना पड़ेगा है अलंत्य से क्यों लगेगा क्या कारण है उसके कोई है है ये हृष्य गुण सम्बुद्ध से, से रसांत आता है जसी चाहवांत तो से अंग हृष्य से ष्ट ष्ट निर्दिष्ट है इसके पहले ह्रस्व से गुण पहले आ गया है ना नहीं है आ आगे आएगा अच्छा आगे हाँ इसके पूर्व सूत्र देखो ह्रस्व से गुण है वहाँ से हृस्सी की अनुभूति तो अंगों का अधिकार है रसांत अंगों को गुण होता है रसांत अंग ष्ट होने से अलुंत्य लगेगा पूरा हरि शब्द को गुण प्राप्त था किंतु अलंत्य परिभाषा से हरि के इकार को गुण होगा इकार को गुण करने के जब जाएंगे गुण कितने हैं अदे गुण अ ए ओ तीनों प्राप्त हो जाएंगे ई को गुण करेंगे तो क्या गुण करेंगे ई और अ दोनों में समता कुछ है सादृश्य स्थानेंतरतम ई का स्थाने है ई का स्थान तालवे अ का स्थान ए का स्थान क्या है कंठ तालु और ओ का स्थान तो स्थानीय क्या है ई क्या स्थान है तालु स्थान किसके साथ मिला ए के साथ मिला, मिला। कंठ में तालु तालु तो ई के स्थान क्या है दस होगा हरे बन गया हरे होने के बाद आगे प्रत्यय क्या है जस का अस जकार का चुट्टू सहित संज्ञा तेगा हरे में ए आगे अश एंग पदांतादी से पूरा रूप हो नहीं एंग नहीं हरे हैं एंग नहीं पदांत नहीं हरे में एक पद के अंत में नहीं है सुप्तिगंध पद नहीं जस सुप है नहीं जस मिलने के बाद पूरा की पद पदसंज्ञा होगी हरे की पद पदसंज्ञा नहीं है इसलिए एच ए लगेगा एच से क्या आदेश होगा हर य सकार के और विसर्ग हो जाएगा क्या रूप बनेगा हर य क्या रूप बनेगा हरि शुरू से हरि हरी हर य ओम सा